की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शब्द संसार में प्रस्तुत है राजेश्वर वशिष्ठ की कविता कुंती की याचना मित्रता का बोझ किसी पहाड़ सा टिका था कर्ण के कंधों पर पर उसने स्वीकार कर लिया था उसे किसी भारी कवच की तरह हाँ कवच ही तो था जिसने उसे बचाया था हस्तिनापुर की जनता की नजरों के वार से जिसने शांत कर दिया था द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म को उस दिन वह अर्जुन से युद्ध तो नहीं कर पाया पर सारथी पुत्र राजा बन गया था अंग देश का दुर्योधन की मित्रता चाहे जितनी भारी हो पर सम्मान का जीवन तो यहीं से शुरू होता है कर्ण बैठा था एक पेड़ की छाया में कुछ सुस्ताते हुए किसी गहन चिंतन में निमग्न युद्ध भावी है अब लड़ना ही होगा अर्जुन को अब कौन कहेगा तुम नहीं लड़ सकते अर्जुन से तुम राधे हो एक सारथी के पुत्र कुल गोत्र रहित अब अंग्राज कर्ण लड़ेगा अर्जुन से सर सराई पास की झाड़ी चौंका, चौंका कर्ण, कर्ण प्रतीत हुआ कोई स्त्री लिपटी है श्याम वस्त्र में उसने आग्रह, आग्रह किया कर्ण, कर्ण से आओ मेरे साथ कर्ण चकित, चकित हुआ पल भर को पर, पर चल दिया उसके पीछे किसी अज्ञात पाश में आबद्ध वह तो कुंती थी कर्ण आश्चर्य से भर उठा आप आप यहाँ पांडव माता मैं तुम्हारी भी मां हूं कर्ण कुंती है मेरा नाम जड़वर खड़ा था कर्ण उसने कुंती को गौर से देखा और कहा मुझे लगा था उस दिन हस्तिनापुर में जब तुम मुझे देखकर मुरछित हो गई थी पर नहीं जानता था आज इस तरह मिलने आओगी मैं अभागी हूँ कर्ण विवाह से पहले तुम आए मेरे गर्भ में मैं कैसे पालती अवैध संतान संतान अवैध होती है या संबंध मैं अच्छी तरह से जानता हूँ पांडु पत्नी तुमने अपने पाप को छिपाने के लिए मुझे बहा दिया बहते जल में एक माँ ने पल भर को भी नहीं सोचा कि इस बालक को निगल जाएगा कोई मगरमच्छ उठाकर ले जाएगा कोई गिद्ध या यह डूब जाएगा नदी की लहरों में तुम मुझे पाल सकती थी दुर्वासा के आश्रम में किसी ऋषि कुमार की तरह तुम मुझे दे सकती, सकती थी कोई सम्मान जनकाम जनक तुम स्त्री थी ही नहीं खुलती मां, मां कैसे बनती मुझे क्षमा कर दो कर्ण, मैं लज्जित हूँ अपने कृत्य पर नहीं देवी, मैं सूर्य का पुत्र हूँ यह जान गया हूँ अपने अनुभव से और यह भी जान गया हूँ कि तुम आज स्नेह जताने आई हो किसी स्वार्थ से तुम चाहती तो उस दिन हस्तिनापुर में भी मुझे स्वीकार सकती थी पुत्र पर तुम्हें सूर्य से उत्तम पुरुष लगे इंद्र तुम सिर्फ अर्जुन के विषय में सोचती हो वही है तुम्हारा पुत्र बोलो बोलो क्या मांगने आई हो कर्ण ने आज तक किसी भिखारी को खाली नहीं लौटाया लज्जित होकर कुंती ने कहा मैं नहीं चाहती युद्ध में मेरे पुत्रों का क्षय हो युद्ध विकास के लिए कब लड़े जाते हैं माते क्षय तो होता ही है राजपुत्रों का हो या सैनिकों का मैं द्रवित भी हूँ प्रभावित नहीं हूँ आपके निवेदन से कर्ण या अर्जुन में से किसी एक को तो मरना ही होगा पर भरोसा करो मैं नहीं मारूंगा तेरे किसी अन्य पुत्र को तुम तब भी पांच पांडवों की माँ ही कहलाओगे अब जाओ माते कुंती मुझे करने दो तो युद्ध से जुड़े कार्य मैं जानता युद्ध में मेरे तीर से हुए हुए किसी के पास अवकाश नहीं होगा मेरा कुल नाम पूछने का कर्ण लड़ते हुए ही जिया है और लड़ते हुए ही मरेगा अभी आप सुन रहे थे राजेश्वर वशिष्ठ की कविता कुंती, कुंती की याचना, याचना। वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।